प्रश्न प्रतिदिन के प्रवचन के बाद घंटे डेढ़ घंटे तक कुछ नशा सा छा जाता है उस बीच बात करना तो दूर किसी को देखने की ख्वाहिश भी नहीं होती और अजीब मुस्कुराहट प्रकट होती है और कभी कभी रोना भी आता है और फिर अकेला रहना चाहता हूं उस समय किसी के छेड़ने पर चिड़चिड़ाहट महसूस होती आप कुछ कहें ठीक हो रहा है ऐसा ही होना चाहिए यह कोई मंदिर नहीं है यह तो मधुशाला है यहां अगर नशा ना आया तो कुछ भी ना आया यहां अगर मस्त ना हुए तो चूक ही गए यहां कोई शास्त्रों पर प्रवर्तन थोड़ी चल रहा है यहां तो शुद्ध शराब डाली जा रही है यहां तो पियकड़ों का काम है यहां कमजोरों की गति नहीं है यहां तुम तो मुझे पियो और यहां तुम इस तरह डूबो कि तुम्हारे सब होश खो जाएं, बेहोश हो गए तो भक्त हो गए और अंगूरों की शराब तो पियो तो एक दिन उतर जाती आज पियो सुबह उतर जाएगी कल उतर जाएगी सांझ उतर जाएगी ये असली शराब है चढ़ी तो फिर उतरती नहीं धीरे धीरे इसमें डुबकी लो ठीक हो रहा है घंटे डेढ़ घंटे नसा रहता है अभी धीरे धीरे और बढ़ेगा घबराओ मत डरो मत डरोगे तो चूकोगे नशा जब छाए, आंखें जब भारी होने लगे मन जब मगन होने लगे गीत जब भीतर अंकुरित होने लगे तो स्वभावतः अकेलापन चाह जाएगा क्योंकि दूसरे की मौजूदगी तुम्हारी इस तरंगाए दशा में बाधा बनेगी दूसरे की मौजूदगी तुम्हें बाहर खींचेगी तुम भीतर जा रहे हो इसलिए चिड़चिड़ाहट पैदा होगी ये शुरू शुरू में होता है एक घड़ी ऐसी आ जाती बाद में नशे की कि फिर सारा संसार मौजूद रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता पर नसा उस सीमा तक पहुंच जाने दो तब तक बीच के समय में कभी कभी जब नसा चढ़ाओ तो एकांत खोज लेना पढ़ रहना बैठ जाना किसी मस्जिद में किसी मंदिर में जाके बैठ के जान कोई नहीं जाता कौन जाता मंदिर मस्जिदों में अब गुरुद्वारे में कहीं बैठ जाना एक कोने में या निकल जाना गांव में दूर नदी के किनारे या आपने ही घर में कोसी बंद करके रह जाना जब नशा चढ़े तो उस नशे का सम्मान करो उस समय किसी से बात करनी उस समय बातचीत में समय गमाना, चिड़चिड़ाहट पैदा करेगा चिड़चिड़ाहट नहीं एक भीतर द्वंद्व भी पैदा करेगा भीतर ऊर्जा जा रही आत्मा की तरफ और बाहर की बातचीत बाहर खींच रही तो तुम दो दिशाओं में गतिमान हो जाओगे खेच होगी तनाव पैदा होगा कष्ट पैदा होगा और जो लाभ होना था वो चूक जाएगा जब भीतर गति हो रही हो प्रवाह आया हो तो फिर बह जाओ फिर सब भूल भाल के डुबकी लगा लो एक क्षण को भी अगर भीतर तक पहुंच गए तो परम सौभाग्य ये संक्रमण काल की ही बात है धीरे धीरे जब नशा फिर हो जाएगा यह शिक्खड़ों के लिए कह रहा हूं जिन्होंने अभी शराब पीनी शुरू शुरू ही की है जब अभ्यस्त हो जाओगे फिर कोई अड़चन ना आएगी फिर भीतर भी बहते रहोगे और किसी से बात भी कर लोगे ऐसा ही समझो ना कि तुम कार ड्राइव करना सीखते हो तो शुरू शुरू में बड़ी अड़चन होती बड़ी झंझट आती स्टीरिंग पर नजर रखो तो एक्सीटर से पांव खिसक जाता एक्सीटर को नजर रखो तो ब्रेक लगाना भूल जाते ब्रेक पे पर पैर रखो तो क्लिच स्मरण में नहीं रहता और इन सब का ख्याल रखो तो सड़क भूल जाती तो गाड़ी इधर उधर जाने लगती और इस सब की कैसे इकट्ठी याद रखो बड़ी बेचैनी होती बड़े पसीने पसीने हो जाते फिर एक दफा ड्राइविंग आ गई तो इनकी कुछ याद ही नहीं रखनी पड़ती यह सब अपने आप यंत्रवत होने लगता है पैर फिक्र कर लेते हैं क्लिच और ब्रेक और एक्सीटर की और हाथ एक ही हाथ दो हाथ की भी जरूरत नहीं रह जाती एक ही हाथ इस सीरिंग वील को संभाल लेता है। और तुम गीत गा सकते हो या रेडियो सुन सकते हो या तुम हजार तरह के विचार सोच सकते हो कल्पना कर सकते हो सपने देख सकते हो बहुत कुशल ड्राइवरों के संबंध में तो कहा जाता है वो झपकी भी ले लेती एक आध मिनट को अगर आंख भी झपक गई तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता अगर शरीर बिल्कुल कुशल हो गया है तो ठीक वैसा ही इस नशे के बाद भी बाबत भी सच है सीख रहे हो अभी तो अभी चिड़चिड़ाहट पैदा होगी यह अच्छा लक्षण है इससे इतनी पता चलता है कि नई बात पैदा हो रही हो कोई उखाड़ने आ गया अब तुम कहीं भीतर जा रहे थे कोई बाहर की बात करने लगा वो कहने लगा कि फलानी फिल्म बड़ी अच्छी चल रही है अब तुम्हें चिड़चड़ाहट न पैदा हो तो क्या बड़ा आनंद आए या वो कहने लगा कि सुना कि मुरारजी देसाई ने क्या कहा अब तुम कहा परमात्मा की तरफ जा रहे हो वो कहा मुरारजी देसाई की तरफ खींच रहा है तो अर्चन होगी चिड़चिड़ाहट होगी बचना इस चिड़चिड़ाहट की लाने की जरूरत नहीं है। जब ऐसी मस्ती छाए तो थोड़ी देर डुबकी लगा लो पूरी तरह हो जाने दो और कभी कभी तो एक क्षण में घटना हो जाएगी एक क्षण में तुम डुबकी खा जाओगे बाहर आ जाओगे ताजे हो जाओगे तरो ताजा हो जाओगे और फिर दिन भर तुम पाओगे एक ताज़ की, एक मस्ती एक गुनगुनाहट द्रग गगन में तैरते हैं रूप के बादल सुनहले द्रग गगन में तैरते हैं रूप के बादल रूपले मधुबनों ने सुरा पीली नी हुई ढीली प्रस्तरों को बेधती हैं रेशमी किरणें नुकीली अब न कोई बस सकेगा यम नियम क्रम सकेगा बेखुदी में डूब तू भी जोत्ना की बाह गहले दृग गगन में तैरते हैं रूप के बादल रूपहले चांदनी ने चिटक तोड़े लाज के बंधन निगोड़े निर्वसन अंबर दिगंबर दिग बधू से गांठ जोड़े इस धुले वातावरण में झिलमिलाते मधु चरण में एक पल को ही सही पर अमी सरी में मुक्ति बहले द्रग गगन में तैरते हैं रूप के बादल रूपहले एक क्षण को ही सही एक पल को ही सही पर अमी सरी में मुक्त बहले ये जो अमृत की थोड़ी सी धारा ये झरना पैदा होता है इसमें एक क्षण को ही सही एक पल को ही सही पर अमे अमी सरी में मुक्त बहले द्रग गगन में तैरते हैं रूप के बादल पहले तब उस समय व्यर्थ की बातों में ना पड़ो तब उस समय अपने में डूब चाओ डुबकी लगा लो उस क्षण द्वार दरवाजे बंद कर दो बाहर के उस क्षण अंतर यात्रा में पूरे पूरे संलग्न हो जाओ इसी की तो हम यहां कोशिश करते हैं कि किसी तरह तुम भीतर चलने लगो और रोज रोज अगर तुम भीतर गए और रोज रोज तुमने अपने बाहर से चिड़चिड़ाहट पाई तो नुकसान हो जाएगा चिड़चिड़ाहट का अभ्यास ना हो जाए कहीं ये डर है और ये केवल संक्रमण की बात है ये सदा नहीं रहेगी एक दफा अभ्यस्त हो गए फिर नहीं रहेगी एक शराबी मेरे पास रहते थे बड़े अभ्यस्त शराबी पता लगाना ही मुश्किल है कि वो शराब पिए ऐसा अभ्यास है जो जानता है वो ही जानता है कि वो काफी पिए अन्य बातचीत में बिल्कुल कुशल तर्कयुक्त जरा भी तुम हिसाब न लगा सकोगे कि ये नशे में कई दिनों तक मेरे पास रहे मुझे पता ही नहीं था कि नशे में है उनकी पत्नी ने मुझसे कहा आपको पता है कि यह चौबीस घंटे पिए रहते मैंने पूछा मुझे कुछ पता नहीं चला उनकी पत्नी ने कहा मुझे भी पता नहीं चला तीन साल तक जब मेरे अंग के साथ विवाह हुआ वो तो एक दिन ये बिना पिए घर आ गए तब पता चला ऐसा अभ्यास हो जाता है कि एक दिन बिना पिए आ गए तब पता चला कि कुछ गड़बड़े तब पता चला कि बाकी दिन ये पिए थे तब उसने पूछताछ की कि मामला क्या आज तुम कुछ उखड़े उखड़े लगते आज जमे जमे नहीं मालूम होते आज बात कुछ बेतुकी सी करते हो आज चित तो कुछ तुम्हारा उदास लगता बात क्या है और तुम्हारे पास जो एक खास तरह की गंध आती थी आज नहीं आ रही मामला क्या है तब उसे पता चला तब उन्होंने जाहिर किया कि मैं जरा पीने का आ हूं और खूब पीने का आदी ऐसा ही होगा जब तुम पीने के खूब आदि हो जाओगे तब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम भीतर विराजमान हो तुम बाहर दुकान भी चला लोगे बाजार भी कर लोगे सामान खरीद लोगे बेच दोगे दफ्तर भी हो आओगे पत्नी बच्चे भी संभाल लोगे किसी को पता भी नहीं चलेगा लेकिन अभी शुरू शुरू में तो अभ्यास की बात है अभी डूबो शुभ घड़ी आई है उसे खो मत देना रंगों पर रंग केवल रंग उल्टी हुई हवा में रंगों के रंग आंखों में आज तुम्हें फिरी संग संग रंगों के लिए हुए रंग इन्हीं दिनों बढ़ आई नदियां को कूल दिया तुमने इन्हीं दिनों ओठों और नैनों को ओठों और नैनों का फूल दिया तुमने इन्हीं दिनों बिंजी में बार बार यहां वहां जहां तहां कहां कहां कितने युगों में बार बार जिए हम संग संग घड़ी प्यारी आ रही जहां तुम्हारा मुझसे संग बैठ जाएगा सत्संग की घड़ी आ रही कितने युगों में बार बार यहां वहां जहां तहां कहां कहां जिए हम संग संग एक बार इस मधुरस में पूरे उतर जाओ तो संगसाथ पूरा हो गया फिर तुम हजारों मील मुझसे दूर रहो तो भी फर्क ना पड़ेगा मैं इस देह में ना रहूं तुम इस देह में ना रहो तो भी फर्क ना पड़ेगा जिस घड़ी ये शराब तुम्हें पकड़ लेगी मैं तुम्हें पकड़ लूंगा जिस घड़ी तुम इस शराब में मदमस्त होने लगोगे तुम मेरे करीब आ जाओगे डरना मत डरना बिल्कुल स्वाभाविक है ऐसी घड़ियों में डरना उठता है लगता है क्या हुआ जा रहा है कुछ अस्वाभाविक तो नहीं हो रहा कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो किसी खतरे में ले जाए कोई झंझट तो सिर्फ नहीं आ जाएगी ऐसे भाव उठने बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि तुम तो एक ढंग का जीवन जिए हो, अभी उसमें एक नई मस्ती आने लगी कुछ नया होना शुरू हुआ तो मन डरता है मन पुराने से राजी रहता नए से घबराता है मगर परमात्मा नया है बिल्कुल नया है तुम नए से धीरे धीरे राजी हो तो ही एक दिन परमात्मा के लिए मार्ग बनेगा और ये मस्ती उसी की मस्ती है जिसने पूछा है भक्ति उसका मार्ग है वो ख्याल में रख ले जिसको भी नशे में डुबकी लग रही हो भक्ति उसका मार्ग है ध्यानी होश से जाता परमात्मा की तरफ भक्त बेहोशी से जाता ध्यानी संभल समल के जाता भक्त डगमगाता हुआ मस्त डोलता हुआ जाता ध्यानी चुप जाता भक्त गुनगुनाता जाता ध्यानी का एक एक कदम सावधान होता भक्त को चिंता ही नहीं होती भक्त को सावधानी इत्यादि नहीं लगती भक्त शराबी की तरह झूमता, नाचता हुआ जाता पूछा है स्वामी वेदांत भारती ने तुम्हारे भीतर उठते हुए नशे से बड़ी साफ खबर मिलती कि भक्त छिपा बैठा है तुम्हारे भीतर मीरा का जन्म हो सकता है या चैतन्य का जन्म हो सकता है तुम्हारे भीतर बड़े नाच की संभावना छिपी जरा हिम्मत करना जरा साहस रखना घबराना मत एक अपूर्व अवसर बहुत करीब है हिम्मत की तो घट जाएगा भटकी हवाएं।, हवाएं जो गाती हैं रात की शहरती पत्तियों से अनमनी झरती वारी बुने जिसे टेरती हैं फूलों की पीली प्यालियां जिसकी ही मुस्कान छलकाती हैं ओट मिट्टी की असंख्य रसातुरा सिराएं जिस मात्र को हेरती हैं वसंत जो लाता है निदाग तपाता है वर्षा जिसे धोती है शरद संजोता है अगहन पकाता और फागुन लहराता और चैत काट बांध रौंद भर कर ले जाता है नैसर्गिक संक्रमण सारा पर दूर क्यों मैं ही जो सांस लेता हूं जो हवा पीता हूं उसमें हर बार हर बार अविराम अक्लांत तुम्हें ही जीता हूं हर घड़ी परमात्मा को ही हम जी रहे हैं। या तो होश आ जाए तो बात समझ में आ जाए या बेहोशी आ जाए तो बात समझ में आ जाए होश की बात तो बुद्धि के पकड़ में भी आ जाती बेहोशी की बात बड़ी कठिन हो जाती कल संध्या एक संन्यासी ने आके कहा वो घबराया हुआ था यहां तीन महीने से ध्यान करता था फिर एक महीने के लिए आज्ञा लेके हिमालय चला गया था ध्यान में रस आने लगे तो फिर हिमालय में भी रस आता है और जैसी हवा हिमालय पर है वैसी कहीं भी नहीं और जैसी पवित्रता हिमालय पर है वैसी कहीं भी नहीं और अभी भी सन्नाटा हिमालय पर वैसा है जैसा सदियों पहले सारी पृथ्वी पर था हिमालय अकेला ही बचा है जहां अब भी शाश्वत और सनातन का राज है तो उसके मन में बड़ी हुकुठी हिमालय की अचानक हुई मैंने उसे कहा तू जा वहां ध्यान कर वहां से लौटा द्वार पर दो चार दिन पहले सुबह के प्रवचन में आता होगा खड़े खड़े बेहोश हो गया गिर गया दो घंटे बेहोश रहा सोमेंद्र उसे उठा के अपने कमरे में ले गया दो घंटे उसकी सेवा की दो घंटे बाद वह होश में आया था नहीं कि कहा चला गया स्वभाव था घबरा गया जो लोग आसपास थे उन सभी ने कहा कि मालूम होता है तुम्हें मिर्गी की बीमारी इपिलैप्ट फिट आ गया। उसे भी बात जची कि और क्या हो सकता है दो घंटे बेहोशी मगर थोड़ी शंका भी मन में रही क्योंकि उसे कभी जिंदगी हो गई इपिलैप्टिक फिट नहीं आया कभी मिर्गी हुई नहीं आज अचानक हो गई कल वो रात पूछने आया था कि क्या ये मिर्गी थी नहीं मिर्गी नहीं थी उसे पहली दफा भाव समाधि हुई उसे पहली दफा भक्त की घड़ी आई उसके जीवन में रामकृष्ण को ऐसा रोज होता था डॉक्टर तब भी कहते थे कि मृर्गी की बीमारी डॉक्टर अब भी कहते हैं कि रामकृष्ण को इपिलेप्ट फिट आते थे रामकृष्ण को हिस्टीरिया था डॉक्टर की अपनी पकड़ है बहुत गहरी नहीं जाती और एक लिहाज से डॉक्टर भी ठीक ही कहता है क्योंकि बाहर से भाव समाधि और इपिलेप्टिक फिट के लक्षण बिल्कुल एक जैसे होते हैं यह भी अर्चन है डॉक्टर भी क्या करें भाव समाधि तो कभी करोड़ में एकाध को लगती है इप्लक इफेक्ट बहुतों को आते हैं और लक्षण दोनों के बिल्कुल एक है मुंह से फसू कर गिरने लगता है हाथ पैर अकड़ जाते होश खो जाता घंटों के बाद जब होश वापस लौटता है तो जितनी देर बेहोशी रही उसका कुछ पता नहीं रहता कि क्या हुआ जैसे सब बिल्कुल अंधकार हो गया चैतन्य बिल्कुल खो गया तो रामकृष्ण तक को भी कहते रहे कि इनको मिर्गी की बीमारी और रामकृष्ण हंसते थे वो कहते थे धन मेरे की मुझे मिर्गी की बीमारी और सबको भी हो जाए जब बेहोश हो जाते थे तो घंटों कभी छह घंटे भी बेहोश हो जाते थे एक बार तो छह दिन बेहोश रहे छह दिन लंबा वक्त वक्त तो घबरा गए रोना पीटना शुरू हो गया भक्त तो सोचे कि अब लौटना नहीं होगा डॉक्टरों से पूछा उन्होंने कहा यह तो कोमा है ये तो अब से आधी लौटे। महीनों भी रह सकते हैं कोमा ने लौटेंगे कि नहीं कहा नहीं जा सकता छह दिन के बाद रामकृष्ण लौटे और लौटते ही क्या कहा पता है लौटते ही छाती पीटने लगे रोने लगे और कहने लगे कि वही बुला ले वापिस यहां कहां भेजता है इधर भक्त रो रहे हैं कि अच्छे लौट बड़े प्रसन्न हो रहेगी बड़ी कृपा की कि लौट आए हमारी याद रखियो रामकृष्ण कह रहे हैं ना समझो तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि मैं क्या चूका जा रहा हूं मुझे फिर वहीं बुला लो जल्दी करो यहां मन नहीं लगता ऐसी ही घटना इस सन्यासी को घटी मगर पहली दफा घटी तो अभी उसे कुछ समझ नहीं यहां समाधि के बहुत रूप घटने वाले हैं बहुतों को घटने वाले हैं किसी को ध्यान समाधि लगेगी किसी को भाव समाधि लगेगी इसलिए सावधान रहो वेदांत को भाव समाधि लग सकती है